जिस सनी के साथ आगे भी जाने न लो भी, भी है बस यही पल है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास गाने आज जाने

जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा सफर आर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम आरोप नमस्कार आप सुंदर रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम पर खाबो का सफर

जी हाँ मैं हूँ आपका हम सफ़र सनी लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम और आज के इस शो में हम लोग कुछ यादगार गीत आपको सुनाने वाले हैं जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने एम अक्षर वाले गाने सुने थे और एम अक्षर वाले और भी बहुत सारे हैं तो इस एपिसोड में भी हम आपको एम अक्षर वाले गाने ही सुनाएंगे जी हाँ कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ जैसे कि ये

जी हाँ ये संगम एस एल्बम का गीत है जो 1964 में रिलीज हुई थी राजमार पर पिक्चराइज कि किया गया था ये खूबसूरत बाद में ऐसा मैंने सुना था आप अगर पहले वाला वर्जन में आप देखेंगे तो शायद चार घंटे का हो सकता है लेकिन अभी तो तीन घंटे का ही आपको मिलेगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म है लव क्लाइमेक्स की कहानी बताई गई दो दोस्तों की एक ही महिला से प्यार हो

होने का जो कहानी है वो इसमें संगीत बद है और मुकेश जी की खूबसूरत आवाज में ये गीत शैलेंद्र साहब का लिखा अभी आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुना है वीडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो

सदियाँ बीत गई है आए तुझे समझाने में मेरे जैसा गिरज है कोई और ज़माने में

दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं <laughs>

तरसे धरती सावन को तो। राधा राधा एक रतन है सांस की आवन जावन को तो। पत्थर पिघले दिल के रानम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं

रे मन की गंगा और तेरे मन की जमना का बोल था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं

ब्रेक के बाद आप सभी खूबसूरत हाँ, गाना जो है आपके मन को आपके दिल को छू गया होगा और अब बात करते हैं नाइनटीन सिक्सटी थ्री की उस समय एक फिल्म आई थी मेरे महबूब जी हाँ इस फिल्म में भी एक गाना है जो

मेरे मेरे में में क्या क्या क्या नहीं नहीं नहीं शकील नौशाद साहब का खूबसूरत संगीत इस फिल्म का इस गाने के लिए है तो आइए इस गाने का लुत्फ उड़ाते हैं और उस बीच मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा संगत का असर जी हाँ

लेकिन इस गीत के बाद आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बाटो

नमस्कार बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना आइए जैसे कि मैंने कहा था आपको कि एक संगत का असर इस विषय पर बात बताना चाहूंगा तो बात ऐसा है कि एक अध्यापक थे अपने शिष्य के साथ घूमने जा रहे थे और रास्ते में वे अपने शिष्य के अच्छी संगत की बहमा समझा रहे थे लेकिन शिष्य इसे समझ नहीं पा रहे थे तभी अध्यापक को लगा कि क्यों न इसे प्रैक्टिकल में मैं बता दू

तो उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा और अपने शिष्य को उस पौधे के के नीचे से तत्काल एक मिट्टी मिट्टी का का ढेला ढेला उठाकर उठाकर लाने के लिए कहा। जब शिष्य लाया तो अध्यापक बोले बच्चे इसे सूंघो। शिष्य ने ढेला सूंघा और बोला गुरुजी इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तब शिक्षक बोले

बच्चों, जानते हुए इस मिट्टी में यह मनमोहक महक कैसे आई दरअसल इस मिट्टी का गुलाब के फूल टूट टूटकर गिरते रहते हैं इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूटकर गिरते रहते हैं तो मिट्टी में भी गुलाब की महक आने लगी है जो कि ये संगत का असर है और जिस प्रकार गुलाब की पंखड़ियों की संगत के कारण

इस मिट्टी से गुलाब की महक आने लगी है उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं <laughs> जी हाँ साथियों बहुत ही प्यारा सा ये प्रसंग मैंने आपको सुनाया और इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि जैसा संग वैसा रंग कहा गया है तो आइए

आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपको गानों के साथ जोड़ना चाहूंगा जो एम अक्षर वाले खूबसूरत गीत आपको सुना रहे हैं और एक गीत महबूब इस शब्द से ही है मेरे महबूब इस शब्द से ही है नूर महल 1965 में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म का ये गाना जी हाँ सबा अब घानी ने इस गीत को लिखा था सुमन कल्याणपुरी ने इस गीत को आवाज दिया था

और संगीतकार जानी बाबू कवाल थे जो उस समय के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार रहे 1960s सिक्सटीज और फिफ्टीज में उन्होंने संगीत दिया है तो आइए ऐसा ही कुछ भाव बड़ा मेरे महबूब न जा आपके लिए अभी खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार आप सुना रेडियो एक सौ सात एफएम पर खाबो का सफर और मैं हूं आपका हम सफर सनी ये 1964 में फिर मैं ले चलता हूं उसमें एक फिल्म आई थी जिसका नाम इंग्लिश में था मिस्टर एक्स इन बम्बई ये नाम भी कुछ सा था और लोगों ने इस नाम को देखकर भी फिल्म देखने जाते दे थे एक जिज्ञासा कहे एक अंदर से उनको ऐसा होता था कि क्या है इस फिल्म में

ऐसा नाम क्यों है तो वो नाम के कारण भी एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता था एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और लोग फिल्म देखने जाते थे तो आइए इस फिल्म का एक गीत है जैसे कि ये महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी

नाम निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल ना काम से रुख सच होगी मेरे महबूब जी हाँ मेरे महबूब कयामत होगी ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है

किशोर कुमार साहब ने गाया है बहुत ही खूबसूरत गाना है ये लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत बद्ध मिस्टर एक्स इन मुंबई का ये खूबसूरत सा गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो

मेरे सनम के दर से अगर बाद तेरा गुजर कहना सितम कर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भिजिया है क्षमा परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी

आज रसुआ तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रसुवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब

गली मैं आता सनम नगमा वफा का गा तनम तुझसे सुना ना जाता सुनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कह ले मैं दीवाना खत्म बस आज ये वह शत होगी

आज रुश तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब मेरी तरा

है भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे वो सनम तूनेनम भाए सितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पर भी नायत होगी आज रसवान

तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुशवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं

तेरे दिल को सनम से शिकायत होगी महबूब आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 सौ खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पोनी आवाज 107.8 सौ पर खाबो का सफर

आइए आगे बढ़ते हैं एक और प्रेरक बातें मैं आपको सुनाने वाला हूँ बताया जाता है कि जैसा नज़र आप हाँ बदल लेंगे वैसे आपकी कामयाबी भी मिलती है आपको इसलिए कहा जाता है अपने नजरिया को बदलें और कामयाबी को हासिल करें कई बार चीजें हमारे पास ऐसी आती जाती है बस हमारे सोच में अगर वो चीज आ जाती है थोड़ा सा हम अगर उस पर चिंतन ज्यादा करते हैं

और एक ही बात को दो चार लोगों से जब हम लोग पूछ लेते हैं तो सभी का विचार हमको मिल जाता है और उसमें जो सबसे उत्तम विचार है उस पे आप काम कर सकते हैं और ऐसे ही किया जाता है जो समझदार होते हैं तो आइए बात करते हैं एक लड़के के मन में नई नई बातों को जानने की जिज्ञासा रहती थी और वो हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ पूछता रहता था वो जहाँ रहता था वही पास में एक मास्टर जी भी रहते थे

और मास्टर जी को ये सारी बातें पता ठीक है कुछ ना कुछ सवाल उसके मन में आएगा तो पूछेगा जरूर तो एक दिन ऐसा ही हुआ मास्टर जी के पास से गया वो लड़का और बोला मैं कामयाब बनना चाहता हूं सर और मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं बहुत जल्दी आसानी से कामयाबी को हासिल करूं तो मास्टर जी बड़े मुस्कराये और कहा कि बेटा मैं तुम्हें कामयाबक कामयाबी का रास्ता बताऊँगा

पहले तो मेरी बकरी को सामने वाले कोटे से बांध दो इतना कहा और तो लड़के ने सोचा चलिए ये कौन सी बड़ी बात है मैं अभी बात देता हूँ बकरी को रस्सी से और वो बकरी की रस्सी लड़के के हाथ में जो मास्टर जी ने दिया था वो रस्सी लेकर वो कोटे पे बांधने के लिए गया वो बकरी मास्टर जी के अलावा किसी के काबू में नहीं आती थी अब ये बात लड़के को नहीं पता

इसलिए जैसे है उस लड़के ने रस्सी अपने हाथ में थामी वैसे ही बकरी जो है चलांग लगाकर खूद फूत करने लगे और रस्सी हाथ से छूट गया लड़का बकरी को कूटे से बांधने की बहुत कोशिश करता रहा पकड़ने की कोशिश करता रहा लेकिन सारे जो है उसकी कोशिश विफल होती गई और काफी कोशिश करने के बाद उस लड़के ने चतुराई से काम लिया उसने बकरी के पैर को पकड़ लिया पैर पकड़ जाने के बाद

वो वहां से हिल नहीं पाई और लड़के ने उसे तुरंत कोटे से बांध दिया मास्टर जी ये सब कुछ दूर से देख रहे थे और जैसे ही लड़के ने बकरी को कोटे से बांध दिया तो मास्टर जी ने बोला शाबाश यही है कामयाबी का रास्ता जड़ पकड़ने से पूरा पेड़ काबू में आ जाता है <laughs> तो आशा करता हूँ आपको ये प्रेरित प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा

तो मुझे मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो और भी इस तरह की बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो कहानी का सार यही है कहने का तात्पर्य यही है यदि हम किसी समस्या की कि जड़ पकड़ ले तो उसका हल आसानी से निकल सकता है जैसे उस लड़के ने इसी सूत्र को आत्मसात कर लिया और जीवन में आगे बढ़ता गया बड़ा होकर वो लड़का खान अब्दुल गफर खान के नाम से पॉपुलर हुआ

आप सुना है रेडियो तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गाना मेरे महबूब वाला ही सुनाते हैं शकील बदई साहब का लिखा मोहम्मद रफी का गाया नौशाद साहब का संगीत से सजा 1963 का ये गाना मेरे महबूब इस फिल्म का खुश रहो खुशियां बांटो मेरे महबूब तुझे

मेरी मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम फिर मुझे नल किसी आंखों का सहारा दे दे मेरा खोया

रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मुहबत की पसंद

मुझ को सताता है तस्ब तेरा दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे मेरा खो

दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना

तक आया था और फिर में बिखरे थे हजारों नगमे मैं वो नगमे तेरी आवाज को देया था साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा

है मुझका मेरी उम्र की पहली वो घड़ी तेरी आई जाऊ पिया था मैंने

छुआ था मैंने आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा

देखी है मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं तेरे साए को समझ कई मैं सीताज महल चांदनी रात में

नजरों से तुझे प्यार करूं अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरे

उठा दे रुख से एक यही मेरा इलाज़ गम तन हई है तेरी पूरे ने परेशान किया है मुझको अब तो मिल जाके मेरी जान पे

बन है दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरे

मेरे मेरे महबूब महबूब तुझे तुझे मेरी हाबत की कसम <laughs> चलिए मैं आपको गाना थोड़ी सुना रहा हूँ मैं तो ऐसे ही गुनगुना लिया जैसे आप गुनगुना रहे हैं रेडियो सेट को सुनते हुए तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ

1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दो रास्ते और ये फिल्म जो है राजेश खन्ना पर भी किया गया था और इसमें शायद राजेश खन्ना का डबल रोल भी है और ये फिल्म जो है उस समय बहुत ही हिट रहा और इसके गाने भी बहुत ही पॉपुलर रहे आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गाने को और इसको किशोर कुमार ने गाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना

दो रास्ते इस फिल्म का अभी आपके लिए खुश रहो खुशियां बाटो खिजा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं मेरे नसीब

तेरा प्यार नहीं मेरे नसीब में है दो तेरा प्यार नहीं खिजा के पुल पे आती कभी बाहर नहीं मेरे

नसीब में है तो तेरा प्यार नहीं न जाने प्यार में कब मैं

सुबह से फिर जाऊ मैं बन के आ सुख अपनी नजर से गिर जाऊं तेरी कसम है मेरा कोई ऐतब नहीं

नसीब में है दोस्त तेरा प्यार

तकता हूँ मैं रोज एक नए रम की राह तकता हूँ किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार

छड़ गए हैं कई रंजे अपनी ही से किसी

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पोनी आवाज एक सौ दशमलव आठ एफ पर खाबो का सफर और चलिए बात करते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में <laughs> जी हाँ ये गाना जो है इस का है जो 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस समय का ये धमाकेदार कॉमेडी हिट फिल्म रही इसमें जितने भी कलाकार थे वो भी बड़े मंजे हुए कलाकार थे और किशोर कुमार

उसके उनके साथ में सुनील दत्त जी और महमूद अली साहब इनका जो क्लैमिक्स है और इसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन इन दोनों की जो मस्ती है उसमें देखने को मिलता है और इस गाने में ख़ास करके तो आइए इस फिल्म का एक गाना है जो बहुत ही खूबसूरत जिसकी शुरुआत में हमने आपको थोड़ी सी शुरुआत में मैंने ये गीत का थोड़ा सा लाइन आपको सुनाया है

और इस गीत को जितना आप ध्यान से सुनेंगे हर शब्द में कहीं ना कहीं आपको हंसी आएगी तो आपको हंसी तो आए तो रोकिएगा नहीं हंसते रहिए और आइए राजेंद्र कृष्ण साहब का बहुत ही खूबसूरत ये गाना लिखा राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा यह बहुत ही खूबसूरत गाना किशोर दा की आवाज में राहुल देव परमन का संगीत से सजा पड़ोसुन ऐस एल्बम का ये गाना अभी आपके नाम आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज खुश रहो

मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटुकड़ा रहता है अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटुकड़ा रहता है

इस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए जिस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए

अब आठ पहल इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कट रहता है

साथ भी आकर चली गई बादल भी गरज कर बरस गए

बरसात भी आकर चली गई बादल भी गरज कर बरस गए पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए कब प्यास बुझेगी आँखों की दिन रात ये दुखड़ा रहता है

मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटा रहता है अफसोस ये है की वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कट भिड़ा रहता है नमस्कार अब गाने एम वाले सुनाते सुनाते कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं

कई बार जीवन मूल्य की अगर बात करें तो जीवन मूल्य पे बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं सुनाते हैं पढ़ते भी हैं लेकिन जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए आपको एकांत की जरूरत होगा जब भी आप किसी भी एक मूल्य को लेकर चिंतन जरूर कीजिए और एकांत में खो जाइए उसके बाद अपने आप से संकल्प करिए कि मैं इस मूल्य को अपने जीवन में आत्मसात करूँगा इसे अपने लाइफ में यूज करूँगा

तब जाके वो मूल्य आपके कर्मों से दिखाई देगा और उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा <laughs> है ना सही बात तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको आखिरी गाना जो है इस एपिसोड का ये गाना है सपने में

मेरे सपने में आना रे साजन शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा है लता मंगेशकर ने गाया है शंकर जयकिशन का संगीत बद ये खूबसूरत गाना राज हट इस राजस्लम से है जो 1956 में रिलीज हुई थी और ये गाना जो है बहुत ही अच्छा गाना है और ये फिल्म जो थी वो ब्लैक एंड वाइट की ब्लैक एंड वाइट में है लेकिन फिर भी लोगों ने काफी अच्छी तरह से इस फिल्म को पसंद किया था

तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत और जाते जाते कहना चाहूंगा इसको ही जीना कहते हैं तो यू ही जी लेंगे उफ़ना करेंगे लब से लेंगे आंसू पी लेंगे गम से अब घबराना कैसा गम सोवार मिला है <laughs> इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा खुश रहो

खुशियाँ बाटो